श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव संबंधी अवशिष्ट बातें तीर्थों में धर्महीनता का परिचय प्राप्त होना हम लोगों के दृष्टिकोण के साथ श्री रामकृष्ण देव के दृष्टिकोण का महान अंतर दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अवस्थान करते हुए श्री रामकृष्ण देव को गृहस्थ तथा सन्यासी सभी के भीतर प्रतिदिन जो धर्महीनता तथा एक देशीपन का परिचय मिल रहा था तीर्थ के देवस्थानों में भी उन्होंने उसमें कोई कमी नहीं पाई बल्कि उससे भी कहीं अधिक उसका प्रताप उन्हें दृष्टिगोचर हुआ मथुर बाबू से दान ग्रहण करते समय ब्राह्मणों का पारस्परिक विवाद काशी के कुछ तांत्रिक साधकों द्वारा श्री रामकृष्ण देव को पूजन दर्शन निमित्त बुलाना तथा जगदम्बा का नाममात्र पूजन करने के पश्चात कारण पीकर उनका अशिष्ट आचरण नाम ख्याति तथा प्रतिष्ठा के निमित्त दंडी स्वामियों का जी भरकर प्रयास वृंदावन में वैष्णव वैरागियों का साधना के छदम से नारियों के साथ काल्यापन इत्यादि घटनाएं, श्री रामकृष्ण देव की तीक्ष्ण दृष्टि के सम्मुख अपने यथार्थ रूप को प्रकट कर उन्हें समाज तथा देश की वास्तविक स्थिति को अवगत कराने में सहायक हुई थी किंतु यह अवश्य है कि उनके भीतर यदि निर्विकल्प अद्वैत तत्व की अत्यंत गहरी उपलब्धि न होती तो इन घटनाओं के द्वारा इन विषयों में उन्हें विशेष सहायता नहीं मिलती पहले से ही इस भाव की उपलब्धि होने के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव के हृदय में व्यक्ति तथा समाजगत मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य के संबंध में निश्चित धारणा हो चुकी थी एवं उसके साथ तुलना कर सभी विषयों को समझना उनके लिए सहज साध्य हो गया था अतः यथार्थ उन्नति सभ्यता धर्म ज्ञान भक्ति निष्ठा योग कर्म आदि प्रेरक भाव समूह मनुष्य को किस लक्ष्य की ओर अग्रसर करा रहे हैं अथवा उनकी परिसमाप्ति में मानव कहाँ किस स्थिति पर पहुँचेगा निंदिग्ध रूप से यह अनुभव कर लेने के कारण ही साधारण भावभूमि पर रहते समय श्री रामकृष्ण देव के व्यक्ति तथा समाजगत जीवन की दैनिक घटनाओं का इस तरह अवलोकन करने तथा उनकी मीमांसा कर सभी विषयों में सत्यासत्य निर्णय करने में सहायता प्राप्त हुई थी उदाहरणार्थ यथार्थ साधुता के ज्ञान के बिना उनके लिए यह समझना कैसे संभव होता कि कौन साधु कहाँ तक अग्रसर हो पाया है इस बात को निसंशय रूप से पहले प्रत्यक्ष कर लिए बिना कि अनेकानेक व्यक्ति की चिंतन शक्ति की सहायता से विभिन्न तीर्थ तथा देव मूर्तियों में धर्म भाव घनीभूत होकर वास्तव में प्रकाशित है सर्वसाधारण को तीर्थाटन तथा साकार उपासना निमित्त महान सत्यनिष्ठ श्री रामकृष्ण देव अत्यंत दृढ़ता के साथ कैसे प्रोत्साहित करते अथवा विभिन्न धर्मों की गति किस ओर है तथा उनकी समाप्ति कहाँ होती है यह जाने बिना उनका एक देशी पन निंदनी है इस बात को वे कैसे हृदयंगम कर पाते हम भी नित्य प्रति साधु तीर्थ तथा देव देवियों की मूर्तियों का दर्शन करते हैं धर्म तथा शास्त्री शास्त्री मतों के अनंत कोलाहल को सुनकर बधिर बन जाते हैं बुद्ध कौशल्य तथा वाक जाल में फंस कभी किसी मत को और कभी किसी को सत्य समझा करते हैं जीवन की दैनंदिन घटनाओं की पर्यालोचना कर मानव जीवन का लक्ष्य कभी इस प्रकार का मान लेते हैं कभी उस प्रकार का किंतु किसी भी विषय में निश्चित सिद्धांत पर न पहुँच पाने के कारण सदैव संदेह में ही उलझे रहते हैं और कभी कभी नास्तिक बनकर भोग सुख की प्राप्ति को ही जीवन की सार वस्तु मानकर निश्चिंत हो बैठ जाते हैं हमारे इस प्रकार देखने भालने के परिणाम स्वरूप आज एक प्रकार का तो कल दूसरे प्रकार का सिद्धांत क्या हमारे लिए विशेष सहायक हो सकता है उपरोक्त प्रकार के अद्भुत गठन तथा स्वभाव विशिष्ट मन के फल स्वरूप एक बार केवल देखकर श्री रामकृष्ण देव जिस विषय को हृदयंगम कर लेते थे हम लोगों के पशु भावापन मन के लिए जगत महापुरुषों की सहायता के बिना उस विषय को जन्म में भी समझना संभव होगा या नहीं कहा नहीं जा सकता दोनों में जातिगत सामान्य रूप से दिखाई देने पर भी श्री रामकृष्ण देव के तथा हम लोगों के मन में कितनी भिन्नता है प्रत्येक कार्य में ही यह स्पष्ट रूप से विदित होता है इसलिए भक्तिशास्त्र में अवतार पुरुषों के मन को साधारण मानव मन की अपेक्षा भिन्न उपादान रजोगुण तथा तथा तमोगुण रहित द्वारा निर्मित कहा गया है। इस तरह साधारण इन दोनों भाव से देखकर ही देश की वर्तमान धर्महीनता प्रचलित धर्म भक्तों का एक देशीपन समस्त धर्म मत समान रूप से सत्य होते हुए भी तथा विभिन्न स्वभाव विशिष्ट मानवों को विभिन्न मार्ग से अंत में एक ही लक्ष्य पर पहुंचा देने पर भी इस विषय में पूर्वाचार्यों की अथवा देशकाल पात्र की दृष्टि से है। इत्यादि सत्यों का श्री रामकृष्ण देव ने तीर्थादि के दर्शन से ही विशेष रूप से अनुभव किया था उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी अनुभव किया था कि पूर्णतया एक देशीपन रहित विद्वेश संपर्क शून्य उनका अपना यह भाव संसार के लिए एक पूर्व वस्तु है वह उनकी ही निजी संपत्ति है उन्हें ही संसार में उस वस्तु को प्रदान करना होगा समस्त धर्म मत ही सत्य है जितने मत हैं उतने पथ हैं श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से ही सर्वप्रथम इस महान उदार संदेश को सुनकर संसार मुक्त हुआ है हम में से अनेक व्यक्ति ही अब यह जानते हैं संभव है कोई कोई इस प्रकार की आपत्ति करे कि सर पूर्व युग के ऋषि तथा आचार्यों ने धर्माचार्यों में से भी किसी किसी में कम से कम आंशिक रूप से इस उदार भाव का विकास देखा गया है किंतु गहराई के साथ विचार कर देखने से यह विदित होता है कि अपनी बुद्धि की सहायता से प्रत्येक मत के कुछ कुछ अंश को काट छाट उसके भीतर उन आचार्यों को स्वयं जितना सार अंश दिखाई दिया था, उसी में एक प्रकार के समन्वय के भाव को कर देखने तथा दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है श्री देव ने जिस प्रकार प्रत्येक मत के किंचन मात्र अंश का भी परित्याग न कर समान अनुराग के साथ अपने जीवन में प्रत्येक मत के अनुसार साधना में प्रवृत्त हो प्रत्येक के निर्दिष्ट लक्ष्य पर पहुंचकर उस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव किया था पहले किसी भी आचार्य ने इस तरह इस सत्य की उपलब्धि नहीं की थी अस्तु यहाँ पर इस विषय का विस्तृत विवेचन करना हमारा उद्देश्य नहीं है इस समय हम पाठकों से केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि बाल्यावस्था से ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हमें इस उदार भाव का परिचय मिलता है किंतु यह अवश्य है कि तीर्थ दर्शन कर लौटने के पहले तक श्री कृष्ण देव को इस बात की निश्चित धारणा नहीं हो पाई थी कि आध्यात्मिक राज्य में केवल उन्होंने ही इस प्रकार उदारता की उपलब्धि की है तथा पूर्व पूर्व ऋषि आचार्य या अवतार रूप से विख्यात महान पुरुषों के द्वारा जन समाज में यह प्रचारित किए जाने पर भी कि एक एक विशेष मार्ग का अवलंबन कर लक्ष्य पर किस प्रकार पहुंचना पड़ता है इस बात का उस समय तक उनमें से किसी ने भी प्रचार नहीं किया था कि भिन्न भिन्न मार्गों से भी एक ही लक्ष्य पर पहुंचा जा सकता है श्री रामकृष्ण देव ने यह हृदयंगम किया कि साधना करते समय सब प्रकार की कामना वासनाओं को श्री जगन के पाद पद्मों में पूर्णतया समर्पण कर फिर कभी संसार में माया के राज्य में न लौटने का दृढ़ संकल्प कर अद्वैत भूमि में अवस्थान करने पर भी जगदम्बा ने उस समय जो उन्हें वह कार्य करने नहीं दिया तथा नाना प्रकार के असंभवित उपायों के द्वारा उनके शरीर को अभी तक बना रखा है उसका उद्देश्य यही है कि जहाँ तक संभव हो संसार से एक देशीपन को वे दूर करें और संसार भी इस विशेष कल्याणप्रद भाव को ग्रहण करने के निमित्त चिस्ार्थ बना हुआ है हम कैसे इस सिद्धांत पर पहुँचे हैं पाठकों से अब यही कहने का प्रयास करेंगे